सम खगावली के किं ृंद किसी चिंता सहा्रैर् धर्मगई धर्म श्रीमद्दृंदविमस सुखी भव अलं कश्या तवाल शास्त्रकम वृंदारण्य तृणम मो धन्यो न किंचिदा चरेत इन दो श्लोकों में श्री वृंदावन धाम की शरणागति का वर्णन किया गया है तुम व्यर्थ में लोक संबंधी शाहस्त्रो चिंताओं को धारण करके क्यों दुखी हो रहे हो ये चिंताएं तुम्हारे केवल अल्पज्ञता भ्रम के कारण है अहम के कारण है इन चिंताओं से यदि इन दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो धाम वृंदावन का आश्रय ले लो देखो धाम धामी उनका रूप उनकी लीला ये चारों समान है अर्थात यदि आप विविध प्रकार के क्लेशों से मुक्त होना चाहते हो तो प्रभु की शरण में आ जाओ धाम प्रभु है नाम प्रभु है रूप प्रभु है और लीला प्रभु है ये चारों चिदानंदमय है लीला हमारे पहुंच से बहुत दूर की बात है क्योंकि जिसकी दृष्टि में व्यवहारिकी लीला या जागतिक लीला है वो चिदानंदमय लीला में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं लीला बहुत दूर की बात है और रूप भी हमसे बहुत दूर है हमारे चिंतन से परे है क्यूँकी वो रूप तभी प्रकाशित होता है जब जगत के सारे चित्र हमारे चित्त से हट जाते हैं जब कोई भी रूप हमारे चित्त में नहीं रहता तभी रूप का प्रकाश होता है और नाम निरंतर तभी चलता है जब पूर्ण आश्रय हो जाता है जब तक हमारे हृदय में तनिक भी अहम है तब तक हम प्रपंच से मुक्त नहीं हो सकते पूर्ण शरणागति ही पूर्ण सिद्धावस्था है और इसकी प्राप्ति के लिए बहुत काल की आवश्यकता नहीं है केवल समझने की आवश्यकता है श्री प्रबुदानंद पाद इसमें वर्णन कर रहे हैं लोक धर्म विषयक जितने भी शास्त्रों चिंताएं हैं इनका पहले त्याग करो देखो चिंताओं का त्याग किसी के बल पे होता है स्वयं तो नहीं हो सकता यद्यपि जैसे हम गरीब आदमी हैं और कोई बहुत धनी आदमी कह दे कि भैया तू चिंता मत कर मेरा जितने पास धन जितना धन है ना अथाह है सब तेरा है तू निश्चिंत हो जाना तू मेरे सहारे से निश्चिंत हो जा अगर कोई धनी मुझसे कह दे कि आप बिल्कुल धन की चिंता मत करना जितना यह धन है सब तेरा है बस पास में एक रुपया नहीं लेकिन उसके आश्रय से हम आज ही धनी हो गए अभी हो गए पास में एक रूपया नहीं ऐसे कोई मुझे भय प्रदान कर रहा हो और कोई बलवान जिसे मुझे पता है कि बहुत बलवान है और उस वो कह दे कि तू चिंता काहे को करता है तू मेरा है विश्व में भी कोई तेरी तरफ अंगुली नहीं उठा सकता कैसा होगा दसक में घूमेंगे गीता में तो चिल्ला के कह रहे तू मेरा अम्बा वांसो क्या इनके बल में तुम्हें संशय है क्या क्या इनके ऐश्वर्य में तुम्हें संशय है क्या क्या इनकी सर्वज्ञता में तुम्हें संशय है क्या क्या इनके सर्वत्र होने में तुम्हें संशय है क्या फिर चिंता क्यों फिर दुख क्यों फिर भय क्यों फिर शांति क्यों शोक क्यों संशय क्यों इसका तात्पर्य है हमारे अंदर शरणागति भी कमी अगर हमें अपने प्रभु की उदारता पर दृष्टि जाएगी ना उनकी कृपालुता पे तो आनंद समुद्र में डूब जाएंगे हम शरणागति से बढ़कर कोई साधन नहीं है शरणागति से बढ़कर कोई सिद्धावस्था नहीं है बस ये देखना है कि आपकी शरणागति कैसी है हमें शरणागति पुष्ट कर किसी भी मार्ग में हो शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस दे सहज निश्चल भक्ति सु जय जय श्री हरिभंस जो हितयु की शरण में हो गया बोले शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव कर देते हैं न शुभ न शुभ दोनों का नाश करके अपने शरणागतों के शुभ अशुभ का नाश करके प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव कर देते हैं ऐसे श्री हरिवंश की जय जयकार हो वही हृदय में विराजमान होकर समस्त दोषों का नाश कर देते हैं प्रगटित श्री हरिवंश सूर दुदु भी बजाई बल मदन मोह मद मलित निदर निर्दलित दम्भ दल भर्म भाग्य भयभीत गर्व दुर्जन रज खंडन लोभ क्रोध कलि कपट प्रवलपा खंड विहंडन त्रिश्वा प्रपंच मत्सर विषन सर्व दंड निर्बल करे सुअसु दुर्ग विध्वंस शिवल तव जयति जयति जग उच्च ये शरणागति का स्वरूप है शरण स्वयं हृदय में विराजमान होकर समस्त दोषों का नाश करके और उसकी जय स्थापित कर देता है शरणागत को कुछ थोड़ी करना होता है शरणी को सब साफ शरण निकाता है केवल आप शरणागत हो जाओ आज हमारी इच्छा शरणागत की ही चर्चा करने में है क्योंकि प्रया अपने जो साधक जन उपार्षक जन है बहुत त्रुटि करते हैं प्रया ऐसे जब समझा जाता है अच्छे उपासक है जो उनका संग किया जाता है उनकी जब वार्ता सुनी जाती है तो हृदय में खेद होता है कि अभी तो शरणागति नहीं उतर पाई प्रेम की तो बात जाने दो शरणागति नहीं उतर पाई भैया शुरुआत ही शरणागति से है और पूर्णता भी शरणागति विश्वास करो जिस दिन पूर्ण शरणागति उसी दिन निधि पाई मनमानी रूप लाल हाथ बिकानी तो निध पाई मन बिकना सिखो बिकना समर्पित होना सीखो सारी साधना समस्त शास्त्रों का सार है समर्पण सब का सार है समर्पण आज प्रबुदानंद जी की इस श्लोक से यात्रा करते हैं शरणागत की तरफ और शरणागत का स्वरूप क्या है शरणागत कैसे निर्भय रहता है निश्चिंत रहता है निश्लुल्क रहता है संशय रहित रहता है परीक्षा भावना से रहित रहता है विपरीत भावना से रहित रहता है अगर ऐसी शरणागति उतर गई तो फिर कुछ करना बाकी नहीं सब कुछ है केवल समझने की जरूरत है ये बहुत दौड़ने की जरूरत थोड़ी होती है क्या बहुत करने से प्राप्त थोड़ी होता है समझने की बात समझ में आ गई सब सक बस समझ ठीक कर नष्टो मोहा स्मृति लग्धा बस स्मृति प्राप्त हो जाए ये जो मोह है इसका नाश हो जाए थोड़ी देर शरणागति की चर्चा करते हैं हमारे जो प्रभु का स्वभाव है वो तुम्हारे कोई लक्षण देख करके अपना नहीं मानते सब मम प्रिय सब मम अगर कोई शर्त होती तो फिर हम पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमें कोई लक्षण ऐसे नहीं प्रभु लायक पर भगवान ने न विद्या शीर्ण शरण अन्नच गुणा परित्यक्ता लोकरपी व्रजिन युक्ता जड़ा शरण्यम यम तेपि प्रसित गुणमासी सुजना विमुक्ता बंदे यदुपतिमहं कृष्णममलम ममलम जिनके पास न विद्या है न धन है न कोई सहारा है जिनमें न कोई गुण है न वेद शास्त्रों का ज्ञान है जिनको संसार के लोगों ने पापी और हे समझकर के त्याग दिया है ऐसे प्राणी भी जिन शरणागत प्रतिपालक प्रभु की शरण में आ जाते हैं तो प्रभु में संत बना देते हैं, महापुरुष बना देते हैं ऐसे उन विश्व विख्यात गुणों वाले अमलात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ शरणागति का स्वरूप गीता में एक लोक में भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र करके बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज अहम ताम शर्व पापे मोक्षिष्या हिमाशुच तू समस्त धर्मों का त्याग करके परित्यज बड़े बड़े महापुरुषों ने इसकी विस्तृत व्याख्याएं की श्री गीता जी की हम तो एक ही केवल बात कहते हैं केवल श्री कृष्ण का नाम गान कर रहे हैं उनकी लीला का चिंतन कर रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर रहे ये सर्व धर्मों का त्याग है हमें और कुछ मतलब नहीं है किस जात में उत्पन्न हुए क्या पितर क्या तर्पण ये भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते कभी पितरों का तर्पण कभी देवी का कभी ये कभी वो कभी वो ऐसे भगवत प्रेम थोड़ी प्राप्त होता है हाँ जो अन्य कोटी का प्रेम वो तो हम नहीं कर सकते लेकिन वृंदावन निवृत्त निकुंज का यदि प्रेम रस प्राप्त करना है तो गीता में ऐलान कर रहे हैं सर्वधर्मा परितय मामेक शरण केवल मेरी शरण में आ जा क्यूंकि जब प्रभु की शरण में आओगे तो कृपा करेंगे और प्रियाजू की शरणागति करवा देंगे जब प्रियाजू की शरणागति होगी तभी निवृत निकुंज के छिद्रों से आप देख सकते हो त्रपित नमान तयन कुंज रंध्र अवलोकितन यह सुख कहत बनैन यह जो कृपा हे वंश अवतार उपासना में नित्य विहार की उपासना में अंतर है अवतार उपासना में जब निकुंज का स्वरूप प्रकाशित होता है चित्त में तो श्री कृष्ण रति प्रधान होती है और नित्य विहार में प्रिया प्रधान होती है पहले श्री कृष्ण शरणागति होती है आचार्य शरणागति होती है तब जाकर के कहीं निवृत्त निकुंजी की प्रिया के चरणों की शरण प्राप्त होती है यहां अगर हम इस कर्तव्य कर्मों में उलझे रहेंगे कि हम इस जात में पैदा हुए हम भाई हैं हम पिता है हम पति हैं या हम पत्नी है या अमुख है अमुख है तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा सिर्फ हम प्रभु के हैं प्रभु सिर्फ हमारे हैं हमें इन दुनिया के संबंधों से कोई मतलब नहीं जब तक ये हमारे अंदर भाव नहीं उतरेगा तब तक, तक हमारे हृदय में शरणागति नहीं आ सकती प्रभु की कोई भी भय नहीं वो कह रहे माफ सोचा अगर कहीं भी कोई त्रुटि हो रही तो मैं तुम्हें पवित्र करूंगा कोई अपराध बन रहा है तो मैं तुम्हें समस्त अपराधों से हटाकर परम पावन कर दूंगा करू शे साधु समान जब प्रभु चिल्ला के मुझे भय किस बात का है जब प्रभु कह रहे हैं तो हमें इधर उधर बिल्कुल देखना नहीं है संपूर्ण साधनों का सार है भगवत शरणागति इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी नहीं करना रहता कुछ भी नहीं करना रहता अजात पक्षा इतरा खा ऐसी ऐसी शरणागति कितनी सुखद शरण छोटा सा बच्चा भी पर नहीं निकले घोसले में बैठा है केवल माँ की याद कर रहा है केवल माँ का ही चिंतन हो रहा है माँ बूंद भर जल चोच में लाएगी तो उसके मुंह में डालेगी दाना लाएगी तो डालेगी उसका कोई पुरुषार्थ नहीं शरणागति पूर्ण पुरुषार्थ रही ये पूर्ण पुरुषार्थ रहे तो फिर वो कुछ रहे वो प्रभु करवाते हैं नाम जब चल तो रहा तो प्रभु करवा रहे हैं वृंदावनवास हो तो प्रभु दे रहे हैं अब उसका कोई पुरुषार्थ उसमें नहीं कोई अहम नहीं है और जब तक पुरुषार्थ होता तब तक शरणागति होती नहीं जब तक गजेंद्र पुरुषार्थ करता रहा तब तक शरणागति नहीं हुई जब तक द्रौपदी जी पुरुषार्थ करती रही तब तक शरणागति नहीं हुई जहां पुरूषार्थी ने हाथ उठा दिया वही वहीं वही सारा पुरुषार्थ का फल प्राप्त हो गया पतिव्रता का अपना कोई कर्तव्य कर्म नहीं है शरीर की सार संभाल भी करती है तो पति को प्रसन्न करने के लिए पति के सुख के लिए पति के लिए ही वो घर कुटुंब, वस्तु पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती प्रत्युत पतिदेव का ही मानती है तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के ही गोत्र में अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर में रहती है उसी प्रकार शरणागत भक्त शरीर को लेकर अपने माने जाने वाले गोत्र जाति नाम इस सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है निश्चिंत हो जाता है निर्भय हो जाता है निशोक हो जाता है माता के माता पिता के घर से जब पति के घर में गई तो उसी समय से एक छोटे से चम्मच से लेकर बड़ी बड़ी अलमारियों के धन संपत्ति की वो अधिकारिणी बन जाती है अगर कोई पड़ोसी आके बच्चा चम्मच भी उठाएगा तो यही कहेगी मेरा चम्मच क्यों ले रहे हो ऐसा नहीं कहेगी कि मेरी सास करके ले रहे मेरे पति का क्यों, ले, का क्यों ले? नहीं वो मेरा कहेगी ये पूरी सृष्टि जितना है त्रिभुवन जो कुछ भी है सब मेरे प्रभु का है इसलिए साग मेरा ही हो जाता है और जब सब मेरा है तो राग खत्म देश खत्म सारी जी मैं मेरा तेरा सब खत्म हो जाता है उदार चरिता नाम बसुध बसुधई कुटुम्ब तुम सर्वे पंत सुखिला सर्वे संतु नया मया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मातृ दुख भाग पर एक कितना घंटा लगा इसको साधना करने में कि ये मेरे पति का घर है ये मेरे पति है ये संपत्ति मेरी है एक, एक सेकेंड भी तो नहीं लगा केवल स्वीकृति हुई कि सब कुछ पति का उसका हो गया सब कुछ पति का उसका हो गया ये बहुत बहुत बढ़िया सिद्धांत इससे बढ़िया सिद्धांत हमें अच्छा नहीं बहुत बिना कुछ किए और मालिकीन बन जाना है बिना कुछ किए तो इसने किया क्या अरे इसने बहुत कुछ किया इसने अपने आप को समर्पित कर दिया बस अपने आप हाँ को अपना तन अपना मन अपना प्राण अपना चिंतन सब कुछ समर्पित कर दिया उसी समय वो मालकिन बन गई वहां की जो स्वयं धर्म का आचरण करता है वही शरणागति की तरफ बढ़ भी चसता है जो समझता है कि जैसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान्न परित्यज्य समस्त धर्मों को त्याग दो तो आप इसका राष्ट्र तभी जान सकते हैं जब शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धर्माचरण करेंगे वेद विहित जाने नहीं कर्म तो मर्म भक्ति को क्यों लहे उद्वस विश्व भयो सब देश धर्म रहित मेदिनी नरेश मिलक्ष सकल भूमि पर केवल पेट भरने के लिए जो आचरण किया जाता है वो अंताकरण को मलिन कर देता है जो धर्मयुक्त आचरण होता है उसी में शुद्ध बुद्धि होती है और शुद्ध बुद्धि से ही आप यह देख सकते हैं सर्वधर्मांत परित्यज नहीं तो गलती हो जाएगी जिसने कभी धर्माचरण नहीं किया वो धर्म त्याग कैसे कर सकता है किया ही नहीं धर्माचरण तो धर्म त्याग कैसे हो सकता है पहले धर्माचरण जो करते हैं पवित्र जीवन बिताते हैं शास्त्रों के आदेश के अनुसार जीवन बिताते हैं उनमें वो सामर्थ्य आती है जो शास्त्रों का भी त्याग करके भगवत प्रेम में डूबते हैं अगर इस बात को ना समझाया जाए तो ही लगेगा कि छुट्टा हो जाओ शास्त्र मर्यादाओं को भंग करके दुराचार प्रवृत्ति में बढ़ो भगवान के हम ऐसा कभी नहीं होता शरणागति में जो धर्माचरण शरणागति समझ में ही तभी आएगी जब धर्माचरण करेंगे धर्मोरक्षित रक्षिता आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी बुद्धि को सुरक्षित रखेगा धर्मात्मा पुरुष ही महात्मा बनता है वे पुरुष थोड़ी महात्मा बनता है जो धर्माचरण करता है तो बोले फिर वाल्मीकि जी जो महात्मा बने तो रत्नाकर डाकू थे इन्हें उन्होंने कौन सा धर्माचरण किया इन्होंने कौन सा धर्माचरण किया तो कुकर में परायण थे देखो एक तो ये सिद्धांत है और एक सिद्धांत है जो महात्मा जन है वो तत्काल तत्काल कुकर से हटा कर भगवत शरणागति पुष्ट कर देते हैं इसीलिए भगवान से भी बढ़कर के भगवान के भक्तों को कहा गया है मोरे मंत्रों उस विश्वासा राम तेधिक राम करदाता भगवान तो शास्त्रों में जो आदेश करते जन्म जन्म करते रहो तब कहीं जाके बात समझ में आएगी और इस साधु महात्माओं के आदेश का पालन करो तो तत्काल जो पीछे हम बहुत जन्मों से भटकते चले आ रहे एक भी धर्म आचरण हुआ हो तो इसीलिए महात्माओं को कहा गया है प्रभु ने स्वयं कहा है जाने संत अनंत समाना सातों सब मोहिमा जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा ये संत की महिमा है ये भगवान की प्रेमी महात्माओं की महिमा है कि बिल्कुल न धर्माचरण करने वाले को भी भगवान की शरणागति करा देते हैं नहीं तो जब तक धर्माचरण नहीं होगा तब तक आप धर्म के त्याग की बात कर ही नहीं सकते समझ ही नहीं सकते जब धर्म किया नहीं तो त्याग कैसे हो सकता है बुद्धि और मन को प्रभु में लगाने की चेष्टा करो और स्वयं संसार से संबंध रखो कभी शरणागति नहीं हो सकती प्राय हम ऐसे ही करते हैं मन बुद्धि को शरणागत करना चाहते हैं और खुद संसार में लगे रहना चाहते हैं खुद हम संसारी हैं हमारी पत्नी हमारे पुत्र हैं मैं ब्राह्मण मैं अमुक मैं अमुक और हम भगवान की शरण में हैं ये हमारी बुद्धि सीख जाए मन सीख जाए ऐसा नहीं उस कन्या ने पति को स्वयं से वरण किया तो सब कुछ सब कुछ पति का हो गया संपूर्ण पति का अस्तित्व उसके हृदय में जागृत हो गया हम स्वयं से वर्णन नहीं करते हम सोचते हैं कि मन बुद्धि को एक सिद्धांत है मई ये वो मन आदत्सव बुद्धि निवेश है लेकिन इसमें भी राजस्थ्य है इसमें यह राज्य है कि आप प्रभु के हो जाओ तो मन और बुद्धि प्रभु का हो जाएगा अगर आप संसार के रहोगे तो जहाँ आप रहोगे वही मन बुद्धि चिंतन करेगा वही उसी का मन बुद्धि मनन करेगा मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों वृत्यो आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा उनमें सुधार नहीं हुआ भगवत प्रेम भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता अनाधिकारिता निर्बलता आदि मालूम होती है तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भयमत करो भगवत दर्शन नहीं हुआ भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ बोले अपने में लगता है मैं अनाधिकारी हूं अयोग्य हूं निर्बल हूं ऐसा मालूम होता है तो चिंता मत करो भय मत करो कारण कि जब तुम मेरे अनन्न शरण हो गए तो अब तुम्हारी कमी कमी नहीं रही हो मेरी कमी है प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम शरणागत हो गए तो अवसाधक यहीं फंसा है उपासक यहीं फंसा है अरे मेरे में नहीं मेरे जिस समय आए मेरे में नहीं तत्काल प्रभु की तरफ देखो है ना अब जब ये राजी है तो मैं क्या कर सकता हूं अगर राजी है कि मैं क्रोधी रहू तो मैं क्रोध को तो हटा सकता नहीं अजात पक्षायु मात्रा का सूत्र बस यही देखना हर शरणागति के सूत्र में ये सूत्र लड़ा है जैसे वो घोषला में बैठा हुआ पक्षी का बक्चा उड़ नहीं सकता क्योंकि पंख नहीं आए ऐसे में मेरे में कोई बल नहीं है मेरे बल श्री वृंदावन राजी तुम अपने में निर्बलता का अनुभव कर रहे हो यही शरणागति की पुष्टता का लक्षण है आपके हृदय में ऐसा लग रहा है मैं बहुत नीच हूं बहुत निर्बल हूं मेरे से तो कोई साधन नहीं हो सकता हे करुणानिधान हे प्रभु ऐसा कब होगा मैं आपका भजन करूंगा यही शरणागति उतर रही और सही पूछो तो निर्बल करने के लिए इन काम क्रोध लोग मोहम्मद मत्सर मत को लगाया जाता है कि ये जीव बड़ा अहंकारी है बड़ा भगत बनता है लगो इनके पीछे तो जब इनका डंडा चलता है तो चिल्लाता है कोई साधन बन नहीं पा रहा चिल्लाता है हे करुान आप शरणागति उतर रही नहीं अनुभव किया कि इतना साधन करने पर वर्षों फलहार रहने पर ये सब करने पर फिर भी वृत्ति ऐसी तो लगा बाद में समझ में आया जा कि अरे ये तो सब इसलिए लगाए गए थे की उस समय हमारे अंदर था मैं तपस्वी मैं भजनानंदी जब ये लगे तो लगा मैं कुछ नहीं मैं तो काम क्रोध लोग का गुलाम हूँ तभी आश्चर्य हुआ हे करूणा निधान तो लगा ये बेचारे बहुत कृपाल हुए हमारी शरणागति में बड़ा भारी सहयोग किया अगर ये कृपा न करते तो हमारी शरणागति पुष्ट न होती तुम चिंता मत करो भय मत करो कारण कि तुम मेरे हो गए हो ना जब मेरी शरण में हो गए तो विश्वास करो तुम्हारी कमी मेरी कमी है इस शब्द को अपने हृदय रूपी टेप में टेप कर लो प्रभु कह रहे तुम विश्वास करो तुम्हारी कमी मेरी कमी है जब मेरे प्यारे राजे तो मुझे लोग से क्या परवाह करना कि लोग क्या कहेंगे प्यारे की इच्छा है ना बस हमारे द्वारा ऐसा आचरण हो कि संसार भारी निंदा करे प्यारे ऐसा चाहे तेरा होने दो बस प्यारे की तरफ दृष्टि रखना इधर उधर दृष्टि मत रखना फिर देखो कितना आनंद आता है ये सिद्ध महापुरुष जो होते हैं ना बड़े अल्वस्त होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि वो इसी बात को पुष्ट भाव से हृदय में स्वीकार कर चुके हैं उसका सुधार करना तुम्हारे बस का नहीं या तुम्हारा काम नहीं वो मेरा काम है प्रभु कह रहे हैं ये पूज्य श्री भाई जी की बाणी वो कभी वो जो कमी है वो मेरी कमी है अब उस कमी को मैं दूर करूंगा उसका सुधार करना मेरा काम है तुम्हारे बस का नहीं तुम्हारा काम नहीं तुम्हारा तो तु, एक ही काम है तुम मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ निशोक हो जाओ निर्भय हो जाओ निशंक हो जाओ मेरे चरणों में पड़े रहो आराम से पड़े रहो कैसे काहू केवल भजन को काहू के आचार स भरोसे कुंवर के सोवत पाओ पसार ये बहुत बुद्धि लगाते हैं ना ये जीवन भर प्रपंच में ही फंसे रहते हैं ये बहुत सीधी सरल धारणा वालों के लिए मार्ग है ये जितने साधना में लगे है ना पुरुषार्थ से फिर आते इसी में उतर के कृपा से कृपा भाव में ही आते हैं हमने देखा पुरुषार्थ वाला मार्ग और कृपा वाला मार्ग भी अगर तेरे में चिंता है तेरे में भय है तेरे में बहम है तो तू समझ ले शरणागति में तू कलंक है मेरी शरणागति में भी अब तू कलंक बन रहा है अगर तेरे में चिंता है तेरे में भय है तेरे में बहम है कहीं ऐसा न हो जाए कहीं ऐसा न हो जाए अगर ऐसा है तो तेरी शरणागति में कलंक है क्या कलंक है इतने बड़े प्रभु के होकर के भी हम चिंता कर रहे हैं बहम कर रहे हैं ये साथ। अभी हमारे द्वारा कुछ भी हो तो सीधे पहले राधा वल्लभ का नाम लिया जाएगा कौन बाबा बोले राधा वल्लभ जी वाला हो राधा वल्लभ बाबा पहले आप के आते हैं अर्थात हमारी कोई भी बात अब सीधे अलग नहीं रहेगी साथ में रहेंगे गुसाई जी के यहाँ बिहारी जी की भिक्षा मांगने गए राधे श्याम बोला बोले कौन आया है बोलियो राजा वल्लभ जी को बाबा जी आए हुए बहुत सुख मिला कि आप छाप लग गए राधा वल्लभ जी को बाबा जी आए हुए छाप लग गए कि आप, आप बच के कहा जाओगे हमारे नाम गया, नाब नाब ना... में आप जाओगे कहा बच के शरणागति में बाधक है यदि आप अपनी चिंता कर रहे हो अपने लिए आप रक्षा का विचार कर रहे हो भय कर रहे हो बहन कर रहे हो शोक कर रहे हो इस शरणागति में कलंक है जैसे विभीषण जी भगवान श्री राम के चरणों के शरण में हुए तो भगवान ने विभीषण के सारे दोषो को अपना दोष माना उदाहरण में देते हैं कि एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए वहां एक विप्रघोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्राह्मण की हत्या हो गई ऐसे जैसे राजा लोग शिकार आदि खेलते हैं ऐसे किसी कारण से जैसे पांडु से ऋषियों का वध हो गया था वो मृगमृगी म्रग बंद करके खेल रहे थे तो ऐसा ऐसी अज्ञात कारण से इनकी ब्रह्म हत्या बन गई इनके हाथ से वहां विप्रघोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात जो ब्राह्मण की हत्या हुई उस पर वहां के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए विभीषण जी को खूब पिटाई की खूब मारा इतना मारा कि मर जाए पर वो मरे नहीं फिर ब्राह्मण ने उन्हें जंजीरों से बांध करके जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया भीषण जी को दुख तो भगवान के हृदय में महान क्लेश प्रकट हो गया विचार किया रे ये कैसे हुआ तो देखा हमारे महान भक्त विभीषण को कष्ट है भगवान तत्काल उस कैद पर पहुंच गए जहां भीषण को कैद किया गया था और विप्रघोष नामक गांव के जितने भी ब्राह्मण थे सब वहाँ उपस्थित हो गए ब्राह्मणों ने भगवान राम जी को बहुत आदर किया प्रणाम किया स्तवन किया पूजन किया और प्रार्थना की कि प्रभु ये ब्रह्म हत्या है इसने ब्रह्म हत्या की ध्यान करके सुनना भगवान राम ने कहा ब्राह्मणों तुम्हारे मारने से विभीषण मर नहीं सकता क्योंकि मैंने इसे कल्प की आयु दी है और दूसरी बात यह है कि अब तुम्हें ब्राह्मण के मारने की जरूरत नहीं है अब मैं आपके सामने उपस्थित हूं ये मेरा सेवक है सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है आप मुझे दंड दो या क्षमा करो मैं आपका अपराधी भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं स्वयं मरने को तैयार हूं दास के अपराध की जिम्मेदारी मालिक पर होती है मालिक ही सेवक के अपराध का भोगता होता है ऐसी बात भगवान ने शरण को सिर्फ भी कहा श्रीमद भागवत में जब जय विजय के द्वारा ऐसा हुआ इसलिए आप विभीषण को कोई कष्ट ना दे करके आप मुझे कष्ट दे वरम मा मरण मदभक्तों हम कथम राज्युर्मया दत्म तथा स भविष्य भृत्याधे स्वामीनो दंडय्यतेम वाक्य श्रुवा विस्मया दिदमाब्रुव भृति काध स्वामी का अपराध माना जाता है आप मुझे मार डालिए आप मुझे दंड प्रदान कीजिए सब लोग भगवान की स्थिति करने लगे शरणागत वत्सल लग भगवान की जय हो ऐसा समस्त ब्राह्मणों ने प्रभु को नमस्कार किया आज मुझे शरणागति का स्वरूप प्रकाशित हुआ जिस समय रावण ने शक्ति मारी तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम से यद्यपि वो अपने संकल्प से उस शक्ति को वही रोक सकते थे लेकिन ये करके दिखाया कि मैं भक्त के प्रति किए हुए जो प्रहार को स्वयं सहता हूँ पीछे विभीषण को करके पूरी शक्ति अपनी छाती में से भगवान ने। जब मैं प्रभु का हूँ जब प्रभु का हूँ प्रभु से अपनापन कर लिया तो इस अपनेपन के सामने योग्यता पात्रता अधिकारता साधना पवित्रता कोई महत्व तो नहीं रखता सब का सार है अपनापन अवगुण करे समुद्र सम नापनो जान राई के संभजन को मानत मानत मेरु समान संपूर्ण साधनों का सार है अपनापन छोटा सा बच्चा इसी अपने पन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचा के रख देता है जब रोता है पूरा घर जाग जाता है उसकी प्रसन्नता के लिए हर उपाय करने लगता है शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए सदैव प्रभु की तरफ देखना चाहिए प्रभु के साथ जो संबंध है अपनापन है उसकी तरफ देखना चाहिए मेरी शरण होकर तू चिंता करता है ये मेरे प्रति तेरा महत अपराध है मेरा होकर तू अपनी चिंता करता है ये मेरे प्रति अपराध है देखो यहां सावधानी रख यही फंसे हुए हैं कहलाते हैं प्रभु के और सारी जिम्मेवारी हम अपनी अपने ऊपर लिए हुए हैं कैसी शरणागति कहलाते हैं प्रभु के और चिंता कर रहे हैं अपनी ऐसी बात नहीं जब प्रभु कह रहे हैं तो काहे को चिंता करते हो हमें तो अन्य चिंतन तो माम मेरी शरण होकर तू चिंता करता है मेरे प्रति अपराध है ये तेरा अभिमान है कि तू अपनी रक्षा कर सकता है यही शरणागति में महान कलंक है जब तू किसी काबिल नहीं तो तू क्यों अपनी चिंता करता है तू तो मेरा चिंतन कर मेरी शरण होकर मेरा पूरा विश्वास कर मेरा पूरा भरोसा कर यदि पूरा विश्वास और भरोसा नहीं है तो ये मेरे प्रति अपराध है मेरे स्नेह के प्रति अपराध है अपने दोषों को लेकर चिंता करना ये वास्तविक अपने अभिमान का बल है हाय मैं कामी हूं मैं नीच हूं मैं पति हूं ऐसा भाव होना तो ठीक है लेकिन मैं सुधार कर लूंगा ऐसा भाव होना ये अहंकार का लक्षण है प्रभु से प्रार्थना करो अपने में दोष दर्शन करना अच्छा है पर दोष निवृत्ति मेरे से नहीं हो सकती मेरे प्रभु करे मेरे में बल नहीं है ओ हो तो करके देख लो हम तो प्राय कहते हैं वो तो करके देख लो बता देना की मैं निष्काम हो गया क्योंकि जब आप करोगे ना आपको लगेगा मैं निष्काम हो रहा हूँ तो अहंगार पुष्ट हो रहा है वो अपने अंदर अपने महल में इन सबको छुपाए हुए हवा आएगी ना तो खुल जाएगा गेट अपने आप पता चलेगा दस साल बिल्कुल लगेगा निष्काम जब हम संन्यास में थे तो पूरा हमें समझ में आ गया थे की मैं निष्काम हो चुका हूँ पर जब वृंदावन की हवा लगी तो पता चला अभी तो निष्कामता का ककारारा का नहीं आता जिसे निष्काम कहते हैं वास्तविक संन्यास में मुझे अनुभव हो गया था कि मैं निष्काम हो चुका हूँ पर जब वृंदावन का ये प्रेम रस लगा तो लगा कि इतना पूरा करकट भरा है अभी वो तो वृंदावन की झाड़ू से जल लगेगा तभी ठीक होगा बाहर में ऐसी कोई झाड़ू तैयार नहीं हुई बाहर तो ऐसा लगा था कि हम मतलब बिल्कुल निष्काम हो चुके हैं लेकिन जब वृंदावन आए तो सारा ऑपरेशन हुआ दिखाई दिया कितने बड़े बड़े फोड़ा अंदर विराजमान है अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना होकर तुम्हें दोषों का दुख होता है तो ठीक है हाय मैं इतना दोषी हूं ऐसा होना ठीक है पर इन दोषों के प्रति चिंता करना मेरा भजन छोड़ देना मेरा चिंतन छोड़ देना ये तेरे अहंकार का लक्षण है छोटे से बालक के पास कुत्ता आता है तो कुत्ते को देखकर रोता है माँ की तरफ देखता है वो प्रयास नहीं करता वो माँ की तरफ देखता बिना पंखे का बच्चा क्या करेगा जो घोसले पे बैठा है अपने को पूरा सूत्र ऋषि पे आना है आजाद पक्षा युवा अपने को जो वृंदावन के प्रेम रस की शरणागति है वो ऐसी ही है जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी निधि पाई मनमानी दोषों का ना सुहाना, ये दोष नहीं है प्रत्यु दोषों का चिंतन करते रहना ये दोष है आपके अंदर काम है सारी सृष्टि काम से ही प्रकट हुई है ठीक है आप अंदर से इस बात में जलो कि हाई मेरे अंदर काम है पर प्रभु का चिंतन छोड़ के उसी काम का ही चिंतन करने लगना राग से करो या द्वेष से बात तो दोनों बन गई आपको आया मैं काम नीचू बस ठीक राधेश्याम जैसा हो प्रभु कहो राधेश्याम अपने आप काम हो अब इसी का चिंतन करके बैठो द्वेष लेकर के तो पुरांता कर्ण मलिन हो जाएगा और प्रभु से प्रीति जो हमारा संबंध जुड़ा है वो छूट जाएगा चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर अपने छिपे हुए अभिमान का आश्रय यही तेरा अभिमान है मेरा भक्त होकर अपना अभिमान करता है देखो द्रौपदी जी भगवान की प्रिय सहचरी है सखी है कृष्णे कहकर के प्रभु उनको संबोधन करते हैं लेकिन देखो कहीं ना कहीं अपना बल रहा अगर द्रौपदी को महल में ही भगवान का बल होता तो दुशासन स्पर्श नहीं कर सकता था सभा में लाने की तो बात जाने दो लेकिन वहां भगवान का चिंतन नहीं था वहां था कि पांच बलवान पति है जब सभा में लाए और उनकी गर्दन नहीं ऊंची हुई तो भीषम जी की तरफ गई वृत्ति द्रोणाचार्य जी की तरफ जब उधर भी कोई सहयोग नहीं मिला तो फिर अपने बल का प्रयोग किया जब देखा कोई बल नहीं तो आखिरी में गोविंद का बल जहां गोविंद का बल आया तो चमत्कार हो गया गोविंद के प्रति पूर्ण समर्पण फिर कोई कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता बिल्कुल और जो होगा वो महामंगल होगा महामंगल होगा मेरा भक्त होकर तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कभी नहीं हो सकती लोग भगवान श्राप देते हैं <laughs> यदि तू मेरा भक्त होकर अपनी चिंता करता है तो तू कभी चिंता मुक्त नहीं हो सकता अभी बेफिकर बे बेफिक्र जब राष्ट्रपति अपना ना तो न्यायालय से फांसी की सजा हो जाएगी तो भी फांसी नहीं मिलेगा राष्ट्रपति अपने पक्ष में वो दस्तखत अपने कर देगा ना सब माफ हो जाएगा जब राष्ट्रपति कह रहे समस्त किलोक ब्रह्मांड नायक पुरात कह रहे कि अपने शरणागत की कमी को मैं अपनी कवि मानता हूँ तो बस ऐसे दुलार प्यार देने वाले प्रभु का चिंतन करो हम कैसे इससे सुधरोगे क्या और प्रभु का चिंतन करोगे तो बिल्कुल निर्मल हो जाओगे अनन्न चिंतन तो माम ये जना परिपाश ते तेषा नित्याभिता नाम योग चेता सततम यो माम स्मृति नित्य जो मेरा नित्य अन्य चिंतन करता है वो तस्या हम सुलभा मुश्किल सुलभ जब हम आपके हो गए तो हमारे अंदर जितना जब ये घर की, की चाबी किसी को दे दी जाएगी तो जितना सब है अच्छा बुरा इस घर में सब उसका नहीं हुआ ऐसे ही ये घर हमने समर्पित कर दिया श्री राधा लाल को अब इसमें जितनी अच्छाएं बुराई जो कुछ है सब आप जा लो आप अपने अधिकार के अनुसार जो आपको अनुकूल लगे रखना बाहर फेंक देना अब ये सब आपका है मेरा कुछ अपने तो हो गए तो बस हो गए अब इसमें अपने विषय में चिंतन करने का अधिकार हमारा नहीं है लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि अरे ये प्रभु का भक्त कहलाता है और अपने लिए इतना चिंतित होता रहता है और प्रायः साधकों में यही देखने को मिलता है कहलाते हम प्रभु के पूरा हिसाब किताब हम अपना करना चाहते हैं पूरा का पूरा बोझा लादे बैठे काये को लादे बैठे आनंद लेने के लिए शरणा करते छोड़ दो अरे नाविक खुद नाव चला रहा तू काय को परेशान हो रहा है इधर से ले चल ऐसा कर कहीं डूब न जाए कभी अरे तू तो, तो आनंद ले लहरों का आनंद ले नाविक पसीना चुहा रहा है खुद तू <laughs> तो, तो क्या आनंद ले बैठे वो एक एक आदमी जो है डिब्बे में इधर से उधर भाग रहा था किसी भले आदमी ने पूछा काय को भाग रहे हो बोले हमें हमें अमुक स्टेशन जा अरे भैया तू बैठ जा इंजन चल रहा है तू बैठ जा ट्रेन तो अपने आप भाग रही तू बैठ जा तू शांत हो जा सब काम अपने आप हो रहा है हमारे गोविंद हमारे प्रभु सब अपने आप तेरी डोर संभाल रहे तू काहे को परेशान हो रहा है तू मेरा विश्वास कर मेरे विश्वास पे कलंक मत लगा यदि तू चिंता करेगा तो विश्वास कम होता जाएगा और तू मेरे से दूर हो जाएगा यही हो रहा है अपने लोगों को यही हो रहा है तेरे भाव तेरी व्यक्तिया तेरा आचरण शुद्ध नहीं हुए है तो तू चिंता मत कर इसकी चिंता मैं करूंगा इससे ज्यादा कुछ हो सकता है कह रहे है, तेरे भाव ठीक नहीं तेरी वृत्तियां ठीक नहीं तेरा आचरण शुद्ध नहीं तू चिंता मत कर तू केवल मेरा चिंतन कर अब ये मेरा काम है तेरे इस चिंतन को संभालना बस इसी बल पे बोलता रहता हूं कि गाली हमारी जबान से निकलेगी बात आपकी पकड़ेंगे बिल्कुल पूर्ण शरणार्थी बोले भगवान ने विवेक दिया है बुद्धि दि दी है उसके द्वारा करो जिनको दी है वो करे मेरे पास तो कुछ नहीं ना विवेक तो बुद्धि वही है हमारा अगर विवेक भी प्रकट होता है तो श्री हरिवंश विवेक परम अगर बुद्धि भी प्रकट होता है तो वही है श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय श्री हरिवंश सुचित्त मित्र हरिवंश भनिजय श्री हरिवंश सुबुद्धि वही बुद्धि रूप में स्फुरित हो रहे है। अगर बुद्धि काम कर रही है तो प्रभु स्फूरित होकर कार्य करवा मेरी बुद्धि नहीं वो प्रभु स्फूरित हो रहे विवेक काम कर रहा है तो वही विवेक श्री हरिवंश विवेक परम अगर विचार प्रकट हो रहा है तो श्री हरिवंश त्रिशुद्ध विचारम वही विचार स्वरूप से प्रकट हो रहे हम नहीं मानते की मेरे में कोई बुद्धि है मेरे में कोई विवेक है मेरे में कोई विचार है अगर वही प्रकट हो रहे विचार रूप से तो विचार है विवेक रूप से तो विवेक है क्योंकि बुद्धि रूप से तो बुद्धि है कौन वही जिनकी हम शरण में है अब हमारा कुछ नहीं रह गया न मेरा बल न मेरी बुद्धि न मेरा विवेक मेरी शरण लेकर जो तू शोक करता है ये तेरी सबसे बड़ी गलती है तू मेरी शरण होकर भी अपना भार अपने सिर पर ले रहा है ये बड़ी लज्जा की बात है शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक सदगति दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए दिवि भू ममास्तु वासु नरकेवा व प्रकामं प्रकाम अवधीरित सारदारविंदो चरणों ते मरणे चिंतया मी हे नरकाशुर का करने वाले प्रभु आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखे चाहे भूमंडल में रखे चाहे यथेक्ष नरक में रखें जहां आप रखना चाहे वहां मुझे रखें मुझे कोई चाह नहीं है ये भगवत जी कहते हैं नर्क स्वर्ग पवर नहीं त्रास है चाहे स्वर्ग में रखो चाहे मोक्ष पद प्रदान करो इसकी आस नहीं और नर्क में रखो तो कोई त्रास नहीं व्यवहार क्या परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो व्यवहार बने ना बने परमार्थ बने ना बने इससे मुझे कोई मतलब न व्यवहार से मतलब न परमार्थ से मतलब मुझे आपसे मतलब आप जिसमें राजी हो उसी में हम राजी हैं इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं मेरी तो एक यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी मैं प्रसन्न चित्त होकर चिंतन करता रहो मृत्यु सामने उपस्थित है लेकिन उसकी मुस्कुराहट है क्योंकि सामने गोविंद के चरणार है शरणागति कितनी दिव्य वस्तु है शरणागत भक्त तो मैं प्रभु का हूं प्रभु मेरे हैं इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है स्वीकार कर लेता है तो उसकी चिंता भय शोक शंका आदि इन दोषों की जड़ ही कट जाती है दोषों का आधार ही कट जाता है कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान से विमुख होने पर आते हैं हमारे अंदर जितने दोष हैं, वो जब हम प्रभु से विमुख है तभी हमारे चित्र पर छाए हुए हैं जो भी हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो सारे दोष निकल जाते हैं जब उपासक भजन में बैठता है तो सारे चित्र में दोष प्रकट होते दिखाई देते लगता है जब मैं भजन नहीं कर रहा था तब तो बड़ी शांति थी अब जब भजन में बैठा तो कितने काम क्रोध ये कितना प्रपंच आ गया घबड़ाना नहीं चाहिए भजन कर रहे हो ना तो भजन डंडा लेके अंदर जा जा के ढूंढ ढूंढ के इनको निकाल तो तुम्हारे सामने आ रहे घबराओ मन साधक यही घबरा जाता है वैसे तो हम घूमते रहे बात टीवी देखे पेपर देखे तो बड़ा मन प्रसन्न रहता है और जहां माला लेके बैठे भजन में तो सारी की सारी गणित उसी समय लगेगी सारे का सारा प्रपंच उसी समय होगा तो घबराओ मत ये नामदेव जो है ना ये अंदर प्रवेश कर जाते है जिभ्यास अंदर प्रवेश करके गए और फिर डंडा चलाते हैं तो जो छुपे बैठे ना बाहर निकलते बड़े बड़े वीर अब साधक घबराता है कि ये देखो काम आया ये देखो आया नहीं ये जा रहे बस लगे रहो राधे हम राज्य हम राधे जितना जितना ये उपद्रव करते नजर आए ना उतना ही और नाम जब करो राज्य हम राधे से हम बस इनका धीरे धीरे धीरे मूल से नाश हो जाएगा भजन करने पर विकार आता नहीं है विकार जाता है जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है और बहुत शांत एकदम जल भरा हुआ है लेकिन जे उसमें भैंस उतरी तो सैकड़ों मेढक निकले मेढक पहले ही थे उसमें वो तो भैंस के जाने पर निकल रहे जब कोई बलवान अंदर प्रवेश हुआ थे निर्बल भागे एक काम ये काम क्रोध लो मोहम्मद ये सब निर्बल है भगवान के नाम के आगे जब नाम जब करते हैं उनके शरण में होके वो राम को नाम बहुत नाम हमें सामर्थ है पर ध्यान रखना वही अनुभव कर सकता है जो शरण में समर्पित हो चुका है जितना समर्पण उतने नाम की महिमा प्रकाशित होगी वो पद्मनाव जी के चरित्र में आता है कि एक बार भीड़ लगी हुई थी वो गंगा जी के किनारे से जा रहे थे तो देखा भीड़ तो ऐसे ही कौतूहल बस वहाँ गए तो एक आदमी ओर से ग्रसित शरीर वाला था और वो इतना उग चुका था शरीर के कष्ट से कि परिवार वाले जितने थे सब उसको देखो ये परिवार वाले तभी प्रेम करते हैं एक नहीं दस्यों हमने ऐसे देखे दस्यों देखे जो हम संन्यास में भ्रमण करते थे रो रो के उन्होंने अपनी स्थितियां बताई है कि कैसी कैसी स्थिति किसे उनके साथ वर्ताव किया जा जब तक शरीर पुष्ट है और आप धन कमा रहे हो किसी के योग्य हो किसी के सुख में काम आते हो तभी तक तुम्हें प्यार मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा देखा है हमने पति एक पिक्चर हाल के सामने बहुत बड़ा होटल खोले हुए था पान और चाय सब ऐसा बिल्डिंग बनवाया था उसको वो हो गया आधा जो होता है पैरालाइज लखरालाइज हो गया अब वो अपने घर में ऐसी स्थिति हमने दर्शन उसके की ऐसी स्थिति में पड़ा था कि हाथ उठा नहीं सकता था तो एकांत अवसर देख के हमसे रू के बोला हमने दोनों स्थितियाँ उसके देखी की महाराज मेरी पत्नी मुझे दो रोटी से ज्यादा चौबीस घंटे में नहीं देती उन्हें कहा बोली इसलिए कि मैं बार बार सौ तो सोच हटाना पड़ेगा इसलिए केवल दो रोटी देती एक गिलास जब बहुत प्यासा होता है तो जल पिलाती कहती बार बार कौन पेशाप तुम्हारी फेंकेगा और रोने लगा कि मेरे सामने ही वो होता है जो मैं बता नहीं सकता उनका भैया चुप रहे तू नाम क्यों नहीं जब करता देख संसार की असलियत बोले जब मैं आता था वहां दुकान से तो दौड़ के मेरे जूते उतारती थी मोजे उतारती थी और मुझे अपने आसन पे बैठा थे आज वही मेरे साथ है। और रोने लगा हम बेवकूफ बन रहे हो असलियत यही पहले भी थी आज भी है केवल तुम आज प्रभु ने पर्दा हटा दिया तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक दो उदाहरण है पूरी सृष्टि में यही छाया हुआ है जब तक तुम शरीर के सुख प्रदान करने लायक हो संसार के सुख तभी तक तुम्हे कोई प्रीतम कहेगा कोई बालम कहेगा कोई भाई कहेगा कोई क्या क्या कहेगा और जब नहीं हो तो कोई नहीं कोई नहीं इस शरीर का संपत्ति पे अधिकार था सब कुछ लेकिन जब बीमार होके पहुंचे उन लोगों को पता चला दोनों किडनी फेल तो कोई नजदीक एक बार आए पता चला कल नर्सिंग होम में भर्ती किए जाएंगे कोई देखने नहीं आया क्योंकि जानते बाबा जी मरेगा तो क्या बिगड़ेगा अगर जाएंगे तो फिर देना पड़ेगा कहीं किडनी न देना पड़ेगा कहीं पैसे न देना पड़े कोई घर का नहीं आया तो मन में कहीं आस्त्री काम पड़ा तो आस्त्र भी आप बिल्कुल आप बताओ स्वार्थ की पूर्ति क्या मैं किसी का भाई नहीं था क्या मैं किसी का बेटा नहीं था लेकिन मेरे से स्वार्थ बनने वाला नहीं था इसीलिए किसी ने भी हमारी तरफ देखा नहीं एक बार रोना आया था कि भारे संसार ऐसा संसार होता है कि बचपन से निकल पड़े तो कम से कम एक बार काम में आए आते तो हम लेकिन आ जाते तो भरोसा बन जाता श्री जी कितनी कृपा लेकर बिल्कुल ऑपरेशन कर दिया उस समय मन में जो था कुछ थोड़ा की कभी ऐसा हुआ तो घर वाले बिल्कुल स्वार्थ है बिल्कुल स्वार्थ आप लोग इसलिए नहीं जान पा रहे हो कि आंखों में अविद्या की पट्टी लगी हुई है जिस समय पट्टी उतरेगी तो तुम्हें दिखाई न कोई भाई न कोई बहन न कोई माँ न कोई पिता केवल ये ब्रह्मा ब्रह्म की लीला हो रही है एक गोविंद रूपों में स्पृत हो रहा है केवल ये नाटक हो रहा है आज समझ लो तो समझ लो नहीं फिर सुवर कुत्ता बनने पर नहीं समझ पाओगे मनुष्य शरीर में ही शरणागति उतरेगी सुवर कुत्ता में थोड़ी शरणागति उतरेगी प्रभु के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं जो प्रभु के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं प्रभु के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता तब न जीने की आशा रहती है न मरने का भय रहता है न करने का राग होता है और न पाने की लालसा होती है यह है शरणागति जब प्रभु से दृढ़ संबंध स्वीकृत हो जाएगा तो न जीने की आशा है न मरने का भय है न करने का राग है न पाने की लालसा है कितना सुंदर स्थिति आ गई यही तो है परमहंस जीवन मुक्तों की स्थिति न जीने की आशा न मरने का भय न करने का राग न पाने की लालसा आहा कितना दिव्य आनंद होगा उनके हृदय में जिनकी हृदय में शरणागति होगी संबंध का दृढ़ होना चिंता भय शोक संका, परीक्षा विपरीत भावना का त्याग इनका इनका त्याग होते ही संबंध दृढ़ हो जाता है निश्चिंत होना शरणागति का पहला लक्षण है निश्चिंत होना जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है तो उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं रहती हम बताए रहे थे पीछे थोड़ा झुक गए कि वो पद्मनाभ जी ने देखा कि भीड़ है तो नजदीक जाकर पूछा क्या हुआ बोले कुष्ठ है तो ये कुष्ठ है तो क्यों बोले परिवार को कोई साथ नहीं देता बात यहीं से आई थी परिवार का परिवार के तभी साथ देते हैं जब आप उनके योग्य हो कोई साथ नहीं दे जिसको देखो हमें कोसता है ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है पद्मनाभ जी ने कहा ऐसी क्या बात है एक अभी ऐसा रास्ता है जिसमें आनंद ही आनंद है आप हमारे प्रभु के हो जाइए ना और चलो ये सब छोड़ो रस्सी छुटाई बोले लगाओ डुबकी एक बार डुबकी लगाओ राम बोलो दूसरी बार डुबकी लगाओ फिर राम बोलो फिर तीसरी बार डुबकी लगाओ राम बोलो देखो क्या चमत्कार होता है वो एक बार डुबकी लगाया और राम जे भी बोला तो जो शरण थी ना गलित कुछ की वो सब खत्म दूसरी बार जब राम बोला तो गलित कुछ पूरा खत्म शरीर में दिखाई तीसरी बार राम बोला तो कंचन की तरह चमकने लगी दी और बाहर आ गए अरे बड़ी जय जयकार पद्मनाथ जी की हुई पद्मनाभ जी गए और कबीरदास जी से बड़े प्रसन्न होकर गए कि आज भगवान ऐसी ऐसी घटना थी तो हे गुरुदेव भगवान आपके कृपा प्रसाद से तीन नाम में उनका ऐसा कबीरदास तीन नाम एक छोटे से कुष्ठ रोग के लिए अरे तुम तो नामाभास से ठीक हो सकता था तू तीन नाम दर्ज कर दिए अभी तुमने नाम की महिमा नहीं जानी ये देखो हम हजारों नाम जब करते है क्यों प्रभाव नहीं पड़ पा रहा क्यूँकी हमें विश्वास नहीं है जब तक विश्वास नहीं है बिन विश्वास भगती नहीं ते बिन द्रवही राम राम कृपा बिन सपने जीव ला विश्राम विश्वास ही सबसे हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात ना तो माया पंथ में फिरे जो टक्कर खा हम हजारों नाम जप करते हैं लेकिन हृदय में हमारे आनंद क्यों नहीं आ पाता क्यूँकी विश्वास नहीं है अगर विश्वास हो तो एक बार जिन नाम ली हित सो है ताको संग न छाड़ी ध्रुव अपनो विश्वास प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उन पर विश्वास करके निश्चिंत हो जाए क्या चिंता हमारे कुछ बनाए मेरे बनाए ना बनेगी कोटिकल पलो आपके बनाए बनेगी पल पावों में मेरे बनाए करोड़ों कल्पो तक भी बन सकती हे मेरे प्यारे आप जरा सा इशारा कर दोगे ना तो ये माया भगवती दूर खड़ी हो जाएगी और एक पल के चौथाई भाग में सब कुछ बन जाएगा आप कर दो ना इशारा बस उनके सहारे पूर्ण भरोसा उनका निश्चिंत जब भक्त देखो विश्वास में निश्चिंतता आती है एक बार भगवान शिव पार्वती जी हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे तो पार्वती जी ने भगवान से कहा देखो कितने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं बोले इनमें सब गंगा स्नान थोड़ी कर रहे हैं इनमें तो एक ही दो कोई गंगा स्नान कर अरे बोले आप भी हजारों लोग देखो हर गंगे बोलते डुबकी लगा रहे आप फिर नहीं कर रहे बोले बुलेमा को दिखाए बुले हाथ अनुभव कराओ बोले इनमें कोई एक ही दो स्नान कर रहे सब थोड़ी कर रहे आगे गए जहाँ से रास्ते से प्राय लोग स्नान करके निकलते थे एक गड्ढा जैसा था वहां फिसल के गिरने की जैसी लीला की व्ययोद्ध रूप धारण करके और पार्वती जी से कहा आप अब यहाँ से जो निकले उससे कहना है भैया हमारे पति देव को निकाल दो ये वयोवृद्ध है गिर गए मेरी सामर्थ्य में इनको निकाल सकू पर इनको छूएगा वही तो निष्पाप होगा ऐसा बोलना पार्वती जी ने ऐसे किया जो निकले तो बोले भैया आप हमारे पति को निकाल दीजिए तो कोई कोई तो उपहास कर देता विनोद कर देता पर पार्वती जी चुप रहे थी कोई उनमें जो भले आदमी थे वो कहते कि चलो हम अभी निकालते तो उनका सावधान निष्पाप होना तो हमारे पति को छूना अगर पापी हो गए छू लोगे तो जल जाओगे तो कुछ सोचते कि यार पाप तो बहुत किए कौन झंझट में पड़े चल देते दूसरे जो विचारवान थे वो सोते यार गंगा तो नहाया पर क्या जीवन भर जो हमने पाप किए एक बार गंगा नहाने से हो जाएगा अरे बोले कहे कौन इसमें झंझट में पड़े वो भी चले शाम तक बैठे रहे किसी ने हाथ नहीं लगाया एक आदमी आया इस गंगा स्नान के और बाहर निकला पार्वती जी ने उससे कहा चट्ट कूदने लगा उन्होंने कहा कि अरे रुको रुको यदि जीवन में कभी पाप हुए होंगे हमारे पति का स्पर्श करोगे तो जल की राख हो जाओगे निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है बोले अब भी संशय गंगा का स्नान करके आ रहे हैं और महादेव जी को महादेव जी ने कहा इसने स्नान किया इसे पूर्ण विश्वास है गंगा का की गंगा का स्पर्श करने के बाद पाप बिल्कुल नहीं अब मैं निष्पाक हूँ ये जितने सैकड़ों डूबके मारे अभी उनके अंदर विश्वास रहे सारा चमत्कार विश्वास से विश्वास जिसका जितना विश्वास उतने प्रभु का सानिध्य का अनुभव होता है ऐसा हो कैसे सकता है हमारे विपरीत कैसे हो सकता है नहीं मेरे प्रभु कर्ुणा में है मंगल विधान है दिखाई देगा विपरीत लेकिन होगा मंगल ऐसा हो ही नहीं सकता मंगल कैसे हो सकता है जो प्रभु की शरण में है उसका मंगल हो सकता है नहीं दसो दिशाएं मंगल होती उसके लिए जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं करनी चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा कहां रहना होगा मेरी अब क्या दशा होगी हा ऐसा हो गया मेरी क्या गति होगी ये बिल्कुल चिंताएं छोड़ देना चाहिए प्रभु के शरण होने पर शरणागत भक्त में एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहा आई अर्थात नहीं आई क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं मेरी वृत्तियां है ऐसा मानना ही शरणागति में दोष है बस यही यही बल है इसी पर विजय है ये मेरी वृत्तियां मेरा मन मेरी बुद्धि मेरी इंद्रिया अब कहा रह गई जब हम समर्पित तो कहाँ रह गए यही डुप्लीकेट समर्पण है यही झूठा समर्पण समर्पण और फिर मेरा मन फिर मेरा तन, फिर मेरी बुद्धि फिर मेरी इंद्रियां तो कहाँ समर्पण रहा बिल्कुल ये विचार करके देख लो कि हमारी शरणागति में अभी बहुत कमी हो रही है हम प्रभु की शरण में कलंक बन रहे हैं पूर्ण निश्चिंत रहना चाहिए मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आज में जो मेरा पन है यही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि जब मैं प्रभु के शरण हो गया और जब सब कुछ उनको समर्पित कर दिया तो मन बुद्धि आज मेरे कहाँ रहे इस वास्ते शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की भी चिंता नहीं करे मेरा मन शुद्ध है मेरा चित्त शुद्ध है मेरी बुद्धि अशुद्ध बनी रहे मैं प्रभु कहा प्रभु मेरे बनी रहे बनी रहे उनकी इच्छा है अशुद्ध बने तो बने रहो अशुद्ध ये तो मां चिंता करे कि बालक मल लगाए हैं या निर्मल है ये तो उनकी चिंता का विषय बालक तुम्हारी माँ में चढ़ना जानता है दूसरी बात नहीं। वो हगे है मुंहते है कैसे हो तो वो जाने उनका विषय जाने मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाए तो आर्त भाव से हे प्रभु बचाओ अब मैं अपनी चिंता कर रहा हूं मुझे इस बात से बचाओ कि आपकी शरणागति में मेरे हृदय में कलंक प्रकट हो रहा है ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए क्योंकि मेरे अपने स्वामी हैं मेरे सर्व प्रभु हैं अब मैं चिंता क्यों करूं प्रभु ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर मां सुचा मैं तुझे पवित्र कर दूंगा अब मैं क्यों चिंता करूं अगर मेरे मन मेरे चित, मेरी बुद्धि मेरा चित्त मेरी इंद्रियां अशुद्ध है कुमार गामी है तो दुख होना स्वाभाविक है लेकिन चिंता नहीं होना चाहिए अब प्रभु जाने जब चाहेंगे तब तो ठीक कर देंगे आप ऑन का स्विच उनके पास है हमारे पास हमारी दूर से बहुत है हमारी पहुंच से दूर है वो स्विच हो हारे हो कर जतन अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस हो तबे जब प्रभु पेरस बन जाए ये स्विच जो है आन आपका उनके पास है जब कभी ऐसा कुछ लगे तो उन्हीं से पुकार के कहो कि आप करो या आन करो आपके ऊपर है आप जानो हमारा कोई नहीं रहेगा क्योंकि स्वच्छ हमारी पहुंच के बाहर है हमारे में हमारे अंदर अजात पक्षाए मात्रा इस वास्ते से निश्चिंत हो जाओ प्रभु के चरणों का आश्रय लिया है तो निश्चिंत हो जाओ और निश्चिंत होकर प्रभु का चिंतन करने लगो देखो कितना आनंद आता है श्री भगवान शंकर जी ने सती जी को खूब समझाया अब जब देखा समझ में नहीं आ रहा तो क्या कहा कोई है सोई जो राम रचि राखा को करी बढ़ा साखा, अस कही जपन लगे हरिनामा गई सती जहां प्रभु शुभ अपने प्रभु का स्मरण करने लगे जो होगा होगा हमें क्या चिंता चिलता है से जो राम ने नाग बस और राम क्या नती राखा मंगल भवन अमंगल मंगल के भवन है वहा मंगल हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता तो बस आनंदित रहो फिर क्लेश के कहीं ऐसा न हो जाए कहीं ऐसा न हो जाए तो जलो बैठ के ऐसा ना हो जाए ऐसा आप निर्णय करोगे तो जितना भी निर्णय करोगे फंसते चले जाओगे यदि आप आश्रित हो गए तो मुक्त होते चले अब देख लो फसना है या मुक्त होना है फांसी भी तुम्हें सुनहरे हार का आनंद प्रदान करेगी यदि आप शरणागत हो कई कितने बार ऐसे उदाहरण देखे गए महापुरुषों के जीवन में सर्वसमर्थ प्रभु की शरण होकर के चिंता ये बहुत विरोधी बात है प्रभु का शरणागत और चिंतित बिल्कुल विरोधी बात मतलब शरणागति नहीं अगर चिंता है अपने कल्याण की अपने लोक समाज की अपनी मर्यादा की तो फिर प्रभु की मर्यादा को कहा स्वीकार किया प्रभु की महिमा को कहा स्वीकार किया नहीं नहीं फांसी के फंदे पे भी मुस्कुराता नजर आता है जो भगवान का प्रेमी जन होता है जो भगवान का शरणागत होता है उसे फांसी के फंदे में भी गोविंद की बाहें नजर आती है कि गोविंद हमें गले से लगाना चाहते हैं शरणागत को ऐसा सोचना महान कलंक है जब प्रभु कहते हैं कि मैं तेरा हूं संपूर्ण पापों से मुक्त करके पवित्र करके मैं तुझे आनंद में डुबो दूंगा तू मेरी शरण में आ जा फिर तुम्हें अपनी वृत्तियों की क्या परवाह फिर तुम्हें अपने मन बुद्धि चित्त के अपवित्र होने की क्या परवाह मैं तो बस आपका हूं हे मेरे प्यारे मेरी वृत्तियां जो आपके अनुकूल ना हो इनको संभाल लो इनको अपने अनुकूल आपको कोई मेहनत थोड़ी लगेगी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए तो कोई बात नहीं है आप संभाल दो ना तुलसीदास बस होए तब ही जब प्रभु पेरक बर जाए वो डांट देंगे तो मन शांत हो जाएगा मेरे की क्या होगा तो आप क्या करो आप प्रभु की तरफ देखो बस प्रभु की तरफ देखो हे नाथ शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही ना मुझको ऐसी कृपा करो ये कभी मेरे दिखे ही ना मुझको ऐसा ना लगे कि मेरा मन मेरी बुद्धि मेरी चित्त मेरा प्राण मेर। ये आपका है श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणित जय श्री हरिवंश सुबुद्धि बुद्धि वृत्ति चित्त मान सब आप ही हो नाज सब कुछ आपको देने पर मैं इनको अपना मान रहा हूं देखो मैं कैसा नीचू आपको देने पर समर्पित करने पर भी मैं इन्हें अपना मान रहा हूं मेरी नीचता देखो प्रभु कैसा शरणागति पर एक कलंक है मेरे अपराध से आप प्रभु क्लेश को प्राप्त हो रहे होंगे करुणा में मुझे इस अपराध से बचा लो कि आपकी समर्पित वस्तु को मैं अपना मान रहा हूं बस प्रभु के ऊपर पूर्ण समर्पित होकर निश्चिंत हो जाओ दूसरा लक्षण है निर्भय आचरणों की कमी होने से भीतर भय पैदा होता है और बाहर साप बिछू बाघ या दुष्ट आदि से बाहर भय पैदा होता है शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं इतना ही नहीं पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है अविद्या स्मिता राग द्वेशा विनिवेशा क्लेशा वो बड़े बड़े विद्वानों को होता है वो भय भी सर्वथा भक्त का मिट जाता है एक भय स्वाभाविक भय होता है जैसे अभी बैठे है कोई कीक रहे एकदम ऐसे यद्यप सुरक्षित है कोई बात नहीं लेकिन एकदम ऐसे ये एक एक स्वाभाविक भय होता है इस पर विचार करने की जरूरत नहीं जो अंदर चिंतन से भय होता है ये साफ अरे ये भिक्षु ये अमुख ये अमुक भक्तों को भय नहीं होता अगर पहली दृष्टि तो भक्तों को सब प्रभु नजर आते हैं सब हित नजर आता है यदि ऐसा नहीं होता तो फिर उसे नजर आता है कि ये है तो प्रभु भी है प्रभु हमारी रक्षा करेंगे और अगर ये काटना है ना तो प्रभु का मंगल में विधान है मैं उनके मंगल में विधान में क्यों बाधा बनू काट ले बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं पूर्ण शरणागति में किसी भी तरह का भय नहीं होता ना आंतरिक ना बा मेरी वृत्ति आप खराब है ऐसे भय का भाव भी उपासक को भीतर से बिल्कुल निकाल देना चाहिए मेरे अंदर कितनी दुष्प्रवृत्तियां हैं ऐसा बिल्कुल अब देखो लगेगा कि देखो कैसी बात कर आपके सुधारे सुधरे तो सुधार लो न सुधारे सुधरे तो हाथ उठा दो क्यों उसका चिंतन करो राजे से बोलो उधर की बातें छोड़ो जो हो रहा है होने तो राजे से हम लादे अपने आप सब तो ठीक हो जाएगा प्राय इस बात से हम हट जाते हैं इसीलिए ठीक नहीं हो पा रहा हम तो देखते हैं कि अपने अपने अंदर ही देखते हैं कि पूछो मत ये तो पूरा सृष्टि का बोझ उठाए टहल रहा है अगर ये तो भगवान की कृपा न हो तो पूरा सृष्टि का बोझ इसी अहंकार में मर रहा है सब को देखो जब प्रपंच में उलझे हुए हैं प्रपंच में जितने उलझे हुए इतने उनको क्लेश है इतनी चिंता है इतना सुख है और इस बात में वो समझ जाए तो कितना आनंद है ये पहले से सब हो रहा है आपके द्वारा कुछ नहीं हो रहा अगर आप भक्ति सिद्धांत में मानो तो प्रभु से हो रहा है और अगर आप शास्त्र के सिद्धांत को मानो तो, तो सब माया से हो रहा है नहीं होगा त्रिगुण दृष्टि में देखो तो माया के द्वारा हो रहा यंत्र रूढ़ानी मग माया मेरी माया के द्वारा आखिरकार प्रभु से या प्रभु की माया से दोनों से हो रहा है अगर आप सुधरना चाहते हो माया से भी मुक्त होना चाहते हो तो भी प्रभु की शरण में हो जाओ वो अपने यंत्र को बंद कर देंगे और अपना सिद्धांत लागू कर देंगे जो माया यंत्र है ना वो अपना त्रिगुण का सिद्धांत हटा करके प्रभु महान प्रेम का सिद्धांत लागू कर देंगे हमारे चित्त में पहले उतरना चाहिए शरणागति शरणागति में निर्भय होना बहुत आवश्यक है यदि आप भयभीत बने रहेंगे तो पता नहीं ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है पता नहीं ये बात उनको समझ में आ गई तो ऐसा हो सकता है कभी ऐसा हो ये सब प्रपंच तभी उत्पाद अरे होगा तो होगा प्यारे जाने गुरु और रिष्ट दो थोड़ी होते हैं एक ही होते है अगर उनकी इच्छा है होने की तो होगा ऐसे ही होगा और प्रेरित रघुवंशी विभूषण वो प्रेरित करके वहाँ से कहलाए वहाँ सुनायेंगे वहाँ करवाएंगे जो होगा थोड़ा मंगल होगा अब तो आनंद से बैठे राधे से हम बोलो चिंता मत करो जो होना है वो मंगल ही होगा कहीं ऐसा न हो जाए कहीं वैसा न हो जाए ये सब प्रपंच शरणागत के हृदय में नहीं होता वही होगा जो परम मंगल होगा इसके अलावा अमंगल हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रभु मंगल मूर्ति है सूर्य भगवान को कोई ऐलान कर दे कि अब तुम्हें तभी बहादुर समझेंगे जब अंधकार दिखा दो हमको तो सूर्य भगवान में इतनी ताकत नहीं को कभी अंधकार दिखा सके ऐसे भगवान को ताल ठोक के चेहरे कर दो कि प्यारे तू हमारा अमंगल करके दिखा दो तुम तुम्हें बहादुर समझे तो प्यारे इस जगह हार जाएंगे क्योंकि प्यारे से अमंगल हो ही नहीं सकता यदि तो प्यारे गुस्सा करके और आपको मारेंगे भी तो परम पद प्राप्त हो जाएगा जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है हमारे प्यारे के पास अमंगल नाम की वस्तु है नहीं नाराज होंगे तो परम पद दे देंगे प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या करेंगे जो पूरा विश् अपने स्तनों पे लेपन करके प्रभु को मारने के इरादे से गई उसे प्रभु ने वो पद प्रदान किया जो योगियों का बंदित पद है तो बोलो जो इनको प्यार से दूध पिलाते हैं प्यार से पवाते हैं इनकी जो उपासना करते हैं उनको क्या देंगे इसी बात पे तो श्री सुखदेव जी बिक गए भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव कम वयालु शरण ब्रजामा ऐसा कौन दयालु है खूब निर्भय रहो और प्रभु से कह दो जो तुम्हें मनावे सो करो और निश्चय कर लो कि तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता अगर इनको कोई खूब ऐलान भी कर दे इनको कि आप अमंगल करके दिखाओ तो तुम्हें बहादुर समझे इनके पास एक चीज नहीं है एक जगह कमजोर ये किसी का मंगल नहीं कर बस कहीं भी आप बताओ जिन असुरों ने भगवान को ललकार ललकार के युद्ध किया उन्हें परम पद प्रदान कर दिया ऐसे ऐसे को उमा राम स्वभाव जाना ताई भजन तरी भावना ये अमंगल कर ही नहीं सकते इनको तो अरे कितनी कितनी निर्भयता है ये अमंगल कर ही नहीं सकते हो हम इनके हैं तो अब दूसरा मंगल कर कैसे सकता विचार करो क्योंकि दूसरे सब इनसे संचालित है या तो भगवत स्वरूप मानो या इनसे संचालित है इनसे संचालित इन यंत्र हमारे विरोध में कैसे हो सकते हैं हाँ विरोध होता दिखाई देगा लेकिन उसका परिणाम परम मंगल होगा परम मंगल होगा मेरी व्यक्तियां खराब हो जाएंगी ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु की हमारे ऊपर अपार कृपा निरंतर बढ़ रही है हाँ हाँ बस ये ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है प्रभु की अपार कृपा हमारे ऊपर है महान दुलार है हमारे प्यारी जू का प्यारे जू और वो निरंतर दुलार बढ़ रहा है अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका जानते हो जब तक आप इन वृत्तियों को इंद्रियों को मन को बुद्धि को मेरी मानोगे तो कितनी भी साधना कर लो ये पवित्र नहीं होंगे क्योंकि अपवित्रता का स्वरूप है इनको मेरी मानना और इनको मेरा मानना छोड़ दो अपने आप ये पवित्र हो जाएंगे ममता मल है ममता मल के द्वारा ही जो विज्ञानानंद स्वरूप प्रभु है वो ढके हुए हैं ये ममतावल बल हो जाए कैसे ममतावल बन लफ्त होगा इनसे संबंध खत्म कर दो इस वास्ते अब मैं कभी भी इन इंद्रियों को बुद्धि को मन को मेरा नहीं मानूंगा अब इनमें जो भी होगा देखूंगा क्या हो रहा है अब ये प्रभु की खेती इसमें क्या उग रहा है बमूल रहा है या गुलाब उग रहा है या कमल उग रहा है हम तो देखेंगे आनंदित होंगे आपका बगीचा है चाहे इसमें बमूल का पेड़ लगाओ चाहे इसमें गुलाब के सुगंध वाले रायबेल लगाओ मुग वो ए, हर श्रिंगार लगाओ जो भी आपकी इच्छा हो अंत करण आपका चाहे काम रूपी बमूल लगाओ और चाहे इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी सुगंधित फूल लगाओ अब आपका इतनी बेपरवाही तभी आएगी जब आप समर्पित हो जाओगे ये कल्याणकामी जन जो होते हैं ना ये जो विभिन्न प्रकार की कामना करते शरणागति पर विश्वास नहीं कर पाते तभी भटकते भूल रहे हैं। बेपरवाह हो जाओ आप अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा बेपरवाह हो गए तभी कहते हैं सत्संग जरूर सुनना चाहिए महापुरुषों के संतों के संग से ये जो वाणिया महापुरुषों की है ना श्रवण में आती है तो बल बनना अब इससे ज्यादा और क्या बल होगा न हमें मन शुद्ध करने की बात चित्त शुद्ध करने की बात बोले तो हम उपासक हैं तो कैसे उपासक हो शरणागत हो बोले तो हाथ अजात पक्ष अभिमान सबसे बड़ी है प्रभु के आशित हो जाओ खत्म खेल हो गया प्रभु की कृपा हमें निरंतर डुबो रही है और सर्वत्र विश्व प्रभु की कृपा से परिपूर्ण हो रहा है बस इस बात से खुशी हो जाओ इस बात से प्रसन्न हो जाओ ये पूरा विश्व हर विधान हमारे लिए मंगलमय हो रहा है प्रभु कृपा कर अगर वो गड़ाशा टे है ना तुम्हारे काटने के लिए तो भी प्रसन्न रहो क्योंकि शरीर तो नष्ट हो रहा ही है पर इसमें प्रभु राजी है ना इसलिए हम राजी हैं पर ये वही जिसके हृदय में शरणागति हो गई वही अनुभव कर सकता है नहीं तो भयभीत हो जाएगा बहुत अंदर ये बहुत प्रपंच भरा हुआ है अंदर लोग ऐसी शंका करते हैं कि प्रभु की शरण हो करके प्रभु का भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा भगवान और भक्त दो हो जाएंगे और द्वैत में सदैव भय बना रहता है तो ये शंका भी गलत भाव से है भय दूसरे से होता है अपने से थोड़ी होता है प्रभु अपने है, ये शरीर दूसरा है ये संसार दूसरा है ये विषय दूसरे तो इनसे भय लगा रहता है शरीर को आपने अपना माना तो भयभीत हो और प्रभु को अपना मान लो तो निर्भय हो जाओगे क्योंकि वो अपने हैं पराये से संबंध जोड़ने से भय बना रहता है और अपने से संबंध जोड़ने से भय नहीं रहता प्रभु अपने हैं ये शरीर पराया है शरीर से शरीर को अपना मान लिया प्रभु को पराया समझा इसीलिए तो दुर्गति हो रही है अपने से भय नहीं होता प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर और संसार ये द्वितीय है दूसरे है इस वास्ते इनसे संबंध रखने पर भय होता है क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता कारण ये है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न है जैसे एक जड़ है शरीर जड़ है तो जो अपना स्वरूप है वो चैतन्य है एक विकारी है तो दूसरा निर्विकार है एक परिवर्तनशील है तो एक अपरिवर्तनशील है एक प्रकाश है और एक प्रकाशक है इतना बड़ा भेद है प्रभु दूसरे नहीं है वे तो अपने हैं आत्मी है क्योंकि जीव प्रभु का सनातन अंश है प्रभु का स्वरूप है इस वास्ते प्रभु के शरण होने पर उनसे भय कैसा प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर भय होता है पर माँ के समीप रहने पर कभी भय नहीं होता जब आप प्रभु से दूर हो गए तभी आपको भय लगेगा प्रहलाद जी से उनके मित्रगण पूछते हैं कि आपको भय नहीं लगता मुझे जब मैं पर्वत से नीचे गिराया गया तो देखा शास्त्र भगवान अपनी भूजाओं का आवरण किए हुए मुझे अपनी गोद में बैठा ले जब मैं जल में डूबा गया मैंने देखा भगवान मुझे अपनी गोद में जब मैं आग में बैठा ला तो देखा मैं भगवान मुझे मैंने तो अपने को हर समय भगवान की गोद में देखा इसलिए मुझे कभी भय नहीं लगा जो प्रभु के शरण में होता है उसे भय कैसा निश्चित अगर भय है तो शरणागति में कमी चाहे हम हो चाहे आप हो जब शरणागति का स्वरूप प्रकाशित होगा तो निर्भय हो जाएंगे और देखो भय हो तो भी भय न करो भय हो तो भी बस सोचो कि शरणागत नहीं हम प्रभु के शरण में सुधर जाएगा भय भी सुधर जाएगा ऐसा है भाव मत लाओ कि अगर भय है तो हम शरणागत नहीं हम शरणागत तो है पर भय है वो ठीक कर देंगे वही निर्भय कर देंगे भगवान के शरण होने पर भय कैसे रह सकता है उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए भय बहुत ही सूक्ष्म बात है जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे ना अंधेरा रात्रि हो गई तो कभी कभी ऐसा भय एकदम प्रकट ऐसे अचानक भय प्रगट हो जाता और अगर कोई बहुत दूर आदमी दिखाई दिया ना तो देखो अविद्या की तुम्हें बात बता रहे दूर आदमी लगा कि वहां कोई है तो निर्भयता आने लगी वहां कोई है अंधेरे में और कोई परिचय नहीं है ऐसा आभास हुआ वहां कोई है तो लगा है ना कोई भय करने की क्या जरूरत और पास प्रभु है उनका भरोसा नहीं होता वो कोई है ऐसा ये हमने देखा अपने मन में देखा कि अंधेरे में कोहरा है ठंडी का समय है और थोड़ी दूर यात्रा करनी है अभी गंगा किनारे कोई गांव मिला नहीं तो थोड़ा सा ऐसे अचानक भय सा लगा और देखा कोई दूर आदमी दिखाई दे रहा है तो विश्वास हो वो है ना उसका भरोसा जो नजदीक है उसका भरोसा ये अविद्या पिंड नहीं छोड़ती बहुत विचित्र है अविद्या किसी भी कारण से भय नहीं होना चाहिए यदि प्रभु का भरोसा है तो भय कैसा जब बच्चा माँ की गोदी पे होता है तो भय नहीं होता दूर होता है तो भयभीत होता है क्योंकि माँ पर उसे विश्वास है ना कि माँ उस पर कोई कष्ट आने नहीं देगी प्रभु का भक्त इससे भी विलक्षण होता है कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव है दूरी है माँ है और माँ एक देशी एक क्षेत्र में है लेकिन प्रभु सर्वत्र और सर्वज्ञ है तो भक्त किंचन मात्र भय नहीं समझता आनंद का देखो भरती जी ने भय क्या जब काली जी के आगे जड़ भरत जी कोई गर्दन झुकाई गई तो उनको कोई भय थोड़ी था तो प्रभु देखो कहीं उनके रुआ कटने दिया फाड़ के काली के रूप में प्रकट हो गए और काट के फेंक दिया उन्हीं काली के सेवकों को और भरत जी जड़ भरत जी की देखो कितने अंदर से शरणागति पुष्ट की प्रणाम भी नहीं किया और कहा भी नहीं की बात आपने बड़ी कृपा की हम क्यों कहें आपकी बड़ी कृपा कर, का कर्तव्य करो कृपा तो, तो उससे कहे जो अगर हमको बचाए तो कृपा आपकी वस्तु आपने अपनी वस्तु को बचाया आपका कर्तव्य था तो उसमें हम क्या कृपा बनाए आपको अच्छा हम आप प्रणाम करें तो क्यों प्रणाम करें आपकी वस्तु है अगर दूसरा कोई हो तो प्रणाम करें ये प्रणाम वणाम तभी तक चलता है जब तक पूर्ण समर्पण पूर्ण समर्पण हो गया तो सर झुकाने की फुर्सत नहीं होती बिल्कुल समझो याद ही नहीं रहेगा कि आपको प्रणाम करना है गए नेत्रों में नेत्र मिले हो क्यों गुल हो गए अपना जल्दी प्रणाम करने का हो तो तब रहता है, जब मैं बचा रहे जब मैं ही समर्पित हो गया तो प्रणाम करने वहां एहसान मानना कृतज्ञ कृतज्ञता करना ये सब बड़ी दूर की बातें हैं जब शरणागति हुआ तो भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई बचा लिया क्यों कृपा हुई क्यों कहे हमें बचा लिया क्या आपकी वस्तु थी आपने बचा लिया अपनी इज्जत बचा ली क्यों हमारी कृपा है आपकी हम कृपा करें आपने ठीक समय पर आके अपना काम पूरा कर लिया ये निर्भय हो जाओ पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ तीसरा है निशोक पहला निश्चिंत दूसरा निर्भय तीसरा निशोक जो बीती बात है उसको लेकर के शोक मत करो बीती हुई बात को लेकर शोक करना एक बड़ी बारी भूल हुई क्योंकि जो हुआ है वो असंभावी था ऐसा एक बार ऐसा हुआ कि काली में पाठक बाबा वहां रहते हमको कमरा दिया निकाले गए तो वहाँ कमरे में रह रहे थे दरवाजा खुला था माला ऐसे बंद करके जप रहे थे इतने में बड़ा बंदर नीचे घुस गया अब देखो अंदर प्रेरणा हुई कि बंदर न आ जाए दरवाजा बंद कर ले तो तखत में बैठे ये सिक्किले बस भी बंद के तखत में आके बैठ गया बड़ा बंदर अब माला हाथ में थी अब तो बिल्कुल जैसे कोई दुश्मन आक्रमण कर ले तो चुप बैठे अब हमने सुचाप तो कर बस आपको अक्षरशा बिल्कुल हमने कहा हे प्रभु आप किस बंदर के रूप में हो आप कृपा करके ऐसा कोई भय उपस्थित न कर ला कि अवे चिल लाला पड़े आप शांत बस अंदर ऐसे ट्रांस रहा की वो उतरा एक साइड में हो गया धीरे से गए सिटकी नहीं खुला आराम से बिल्कुल शांत कुछ नहीं कहा और चाहता तो मैं पार सकता था यहाँ सांप लिपटा हुआ था लता में पदगान कर रहे थे छाती के पास उसका फड़ा था बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ वहां नीचे लेटे हुए थे सांप छाती से गया ठंडा ठंडा लगा आप खुली देखा काला सांप जा रहा है हमने कहा आप कल से भीतर लेटेंगे और जब लोग संगा करके भीतर गए तो आसन पे बैठे थे आप, आप, आप, आप क्या दे? करें पर तो आप तो बाहर जाए कभी ऐसा प्रभु जो भी लीलाएं करते हैं अपने को निर्भय करने के लिए करते हैं कि देखो मैं हूं हर रूप में मैं हूं अगर कोई ऐसी ये जो आपको घबराहट होती है जो विषमता का अनुभव होता है वो आपकी ज्यादा चतुराई के कारण होता है आप चतुर बन रहे इसीलिए क्लेशित हो रहे थे आप पूर्ण शरणागत हो तो निर्भय हो जाओ अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल छोड़ दूसरों क्या भय भय को भी भय लगेगा अब हमसे क्योंकि प्रभु के हैं क्या भय करना निशोक निःशोक शोक नहीं होना चाहिए जो होना था वही हुआ देखो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति केवल इसीलिए आती है कि आप प्रभु का आश्रय लेते हैं या किसी और का ये केवल प्रश्न है उस समय घबराना नहीं बड़ी से बड़ी विपत्ति में देखा है बड़ी से बड़ी विपत्ति में देखा है और अपने संघ में आने वालों को भी अनुभव किया है यदि आपके सामने कोई विपत्ति आ रही भयानक परिस्थिति आ रही तो उस समय होश में हो जाओ जाओगे प्रश्न है आपकी शरणागति की परीक्षा है आपका चित्र प्रभु में जाता है या अन्य किसी का आश्रय लेता है अगर अन्य आश्रय ले लिया तो फिर फेल हो जाओगे बस उस समय बिल्कुल लो के आंधी आई है हमें केवल प्रभु के चरणों का चिंतन करना है ये केवल परीक्षा है कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता केवल परीक्षा आप देखोगे तत्काल आंधी जैसे गई और ठंडा है एकदम शीतल वातावरण ऐसी स्थिति एकदम निर्मल हो जाएगा बस प्रभु से मत हटना कितनी भी बड़ी विपत्ति हो बस प्रभु को लेके बैठ जाना उसी समय सारी विपत्ति का भवंडर खत्म हो जाएगा और शांति हो जाए आएगा ऐसा कोई भक्त नहीं जिसके जीवन में ना आया आएगा अगर आप सोचो कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा बैलेंस बना के चलेंगे इतनी बड़ी बुद्धि इतनी बड़ी समस्या कैसे बैलेंस बनाओगे एक हटेगी दूसरी आ जाएगी अरे उन्हीं को दे दो जिनकी समस्या है आप जानो आप, आप तो टांग में टांग चढ़ा के सो राधे श्याम राधे श्याम बोल के कोई परेशानी नहीं अनुभव अगर वो, वो परेशानी में है ना तो परम मंगल विधान है परम मंगल विधान है ऐसा कभी किसी भक्ति के जीवन चरित्र में पढ़ने को नहीं मिला कि भगवान के शरण होने के बाद किसी का मंगल हुआ हो ऐसा कभी नहीं पढ़ने को मिला बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है क्योंकि जो हुआ वो होना ही था जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं हो सकता और जो होना है वो हो के रहेगा तो अपना प्रपंच करके देख लो जितना करना वो अपने आप फैला के रहेगा करके रहेगा कितना बचोगे जब नाचने निकले तो घूंघट कैसा पूर्ण समर्पण अब आप जालो आपका काम जाने अब तो बेल फैल गई जाले सब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल छोड़ दूसरो या तो दो प्रभु मानो एक आपकी बुद्धि वाले एक प्रभु और एक बार वाले प्रभु और या तो फिर एक ही प्रभु मानो की जो मेरे हृदय में प्रेरित कर रहा है वही बार मुझे संभालेगा वही बाहर विपत्ति रूप से आया है और वही रक्षा रूप से भी आएगा समुद्र मंथन लीला पढ़ा कई बार सत्संग सब सुनते हैं सत्संग का आश्रय देखने की चेष्टा कीजिए समुद्र मंथन की प्रेरणा देने वाले वही गिरी को उठा करके जो पर्वत था क्या नाम था उसका मंदराचल को उठा के लाने वाले यार देवताओं में दैवी शक्ति असुरों में आश्रय शक्ति वास्की में निद्रा रूप से नीचे कच्छप रूप से ऊपर शास्त्र भाव रूप से दावे हुए और देवताओं की तरफ से भगवान रूप से पूरा मंथन हो रहा है इसमें बताओ भगवान किसी और कोई है क्या समझे आप ही तो कर रहे हैं नहीं कर रहे आप ही रत्नों के रूप में भी आप ही विश्व के रूप में भी प्रकट हो रहे सब रूप आपका जब आपको समझ में आ जाएगा तो क्यों हंसते रहोगे शिवारी लीला विहारी आपकी ये जगन् नाटक वैभव इस जगन् नाटक मंच पे आप ही खेल कर रहे हैं, दूसरे नहीं तो शोक किस बात का जो हुआ अभी वो बात बताना नहीं चाहते थे आश्चर्य की बात आपको तो बताई एक भगत जी आए उन्होंने वो लगाया क्या कहते वो लगाने के बाद तीन बढ़ गई किडनी क्या कहते मैं गे ने उन्होंने कृपा करके लगाया कि उनकी किडनी ठीक हो जाएगी लगाया तो किडनी इक्कीस हो गई मतलब इक्कीस प्वाइंट पे पहुंच गई सेंटीमीटर तो भय का विषय था बिल्कुल अंदर भय नहीं था बस केवल एक बात यही कही थी कि जिस विषय का ज्ञान न हो नहीं करना चाहे और हमने ठान लिया था कि हमारा काम हो गया मतलब शरीर तो जा ही नहीं नाच की तरफ और एक भगत जी आए उन्होंने दवा दी एक सोलह आ गई एक सत्रह आ गये इक्कीस से सोलह सत्रह अरे उनके ऊपर भरोसे में उनका एक भगत जी ने दवा दी तो किडनी एक में सोलह आ गई पॉइंट में एक में सत्रह आ गए इक्कीस से सोलह सत्रह में आ गए उनका देखो ये लीला उनकी हो रही अरे वो कौन इतने बड़े जादूगर वो क्या कर सकते आश्चर्य कभी ऐसा बारह वर्ष से दवा ले रहा हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा हुआ किसी एक नए डॉक्टर के केरल के डॉक्टर से दवा तत्काल शुरू करवाएगी किसी भगत ने करवाया वो कुछ ही दिनों में मारा की इक्कीस किडनी को एक में कर दिया एक सत्रह कर दिया अब आप विचार करके देखो ये उनका नाटक हो रहा है कि नहीं हो रहा एक से आके लगवाया फिर देखा हृदय में क्या हो रहा है और एक से करके उतरा दिया कह रहा।, रहा है अपने को तो इसमें जनजटे में निपर रहा है आपका अभी बुला लो आपकी इच्छा रखे लो और भगवान ही सारे रूपों में विराजमान ये संशय न होने पावे तो कभी शोक नहीं होगा कभी हर्ष नहीं होगा सदैव प्रसन्नता रहेगी ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती जो होना है वो हो के रहेगा जो नहीं होना वो नहीं होगा इस बात पर विश्वास कर लो तो फिर शोक क्यों कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो मेरे से गलती हो गई आपसे गलती हो गई वो होनी ही थी जो नहीं होनी वो नहीं होगी क्योंकि हम प्रभु के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बिल्कुल दृढ़ निश्चय रखो वो कभी हो ही नहीं सकता जो नहीं होना है और वो बिल्कुल होगा जो होना है तो निश्चित काहे को परेशान हो रहे श्री वशिष्ठ जी हाथ मलते हुए भरत जी से कह रहे सुनहू भरत भावी प्रबल विलखी कहो मुनिनाथ हानिला जीवन मरण जस अप जस विधिहा इतना बड़ा महात्मा जो नई सृष्टि की रचना कर सकता है वशिष्ठ जी ऐसे नई सृष्टि की रचना कर रहे वो कर सकते हैं वो भी हाथ मलते हुए कह रहे की भरत बड़ी प्रबल भावी होती है जो प्रभु को करना होता है वो होके रहता है हान लिला जीवन मरण जस अपजस विधि बस अपने को क्या करना है उनके होके रहना है हमें विधानों के होके नहीं रहना ये विधान उनका विषय है हम उनके हैं ये हमारा विषय है जो होना नहीं है वो कभी हो नहीं सकता जो होना बिल्कुल वही होगा वास्तविक होने वाला जो है वो होके रहेगा उसमें शोक मत करो आगे ऐसी शंका मत उठाओ शोक की कहीं ऐसा ना हो जाए ऐसा होगा तो हमारे प्रभु कहा गए वो ऐसे को वैसा कर देंगे अरे उनमें कितनी सामर्थ है ऐसे को वैसा वैसे को ऐसा, वैसा एक मिनट में कर देते भीष्म जी जैसे प्रतिज्ञा जिनकी प्रसिद्ध है उन्होंने प्रतिज्ञा दी कि कल पांडवों को मैं मानूंगा पांच बार निकाल के रख लिये उल्टा ही हुआ मार के गिरा दिए गए छह महीना बाढ़ों पे रहे पांडवों का ए, बाल विवाह कार्य जिसकी तरफ ये है कुछ हो सकता है क्या है अपने आप जाके वरदान दिलवा दिया दासी रूप धर के उस ये जिसके साथ है इनको खुद चैन नहीं मिलेगी बिल्कुल बेपरवार हो अगर आप परवाह करोगे तो सारा भार आपके ऊपर छोड़ के निश्चित और ये निश्चिंत हो गए तो गड़बड़ी समझो आप निश्चिंत हो गए तो मंगल समझो और ये निश्चित जब देखते हैं जैसे माता पिता देखते हैं कि अब अपनी सारी चिंता करने लगा है अपनी व्यवस्था वो निश्चिंत होने लगते है जितनी आप व्यवस्था करोगे उतने आप घाटे में रहोगे आप अव्यवस्थित रहो पूर्ण अव्यवस्थित पूर्ण इनके ऊपर सहारे विरोह इनकी तरफ से आएगा तो बना बनाएगा आपको आएगा तो कितना बनाओगे सब बिगड़ जाएगा आपके बनाए कुछ ना बनाए अभी तक ना बन पाएगा तो कहते फिर मैं भजन नहीं करूं तो नहीं करने में तो करना है ना ना करना है ना करना है अपने तो समझ के क्या करना है ये देखना है क्या करवाया जा रहा है ये हम देख रहे हैं जो अपने को मानता है कि मैंने उनको त्याग इनको स्वीकार किया ऐसे इसके, मैंने वो नहीं किया मैंने ये नहीं किया ये सारा प्रपंच है आपको दिन सुना रहे थे कि यही विधि राखे राम ते विधि दे भगवान नाम लो और यही विधि राखे राम ते विधि रहिए लाभ हो हानि हो सुख हो दुख हो जैसे में हमारे प्रभु सुखी उसी में मैं सुखी हो जो ही जोई प्यारो करे सुन भावे शोक करने की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रभु जो नहीं चाहते वो तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकता राम कीन चाहे सो हो करे अन्यथा अस नहीं को ऐसा कोई नहीं है कि प्रभु के विधान से विपरीत कर सके किसी की सामर्थ्य नहीं और जब प्रभु का विधान है तो मैं राजी राजू क्योंकि मेरे प्यारे का विधान है प्यारे का विधान इसलिए मैं राजी कौन बिगाड़ सकता है पूर्ण विश्वास देखो अगर आप पूर्ण विश्वास रखोगे ना नंदा जी पूर्ण विश्वासी भक्त है क्या से, सेन भी उन्हीं को कहा गया सेन सेन सेन से, हाँ तो पूर्ण विश्वासी संत आए संतों की सेवा में लग गए एक वृत्ति भी उठी कि राजा के यहां सेवा में जाना है अगर कहीं राजा नाराज ना हो जाए एक वृत्ति उठी उठे उनका क्या नाराज होगा संतों की सेवा बड़े भाग्य से मिली सेवा में लग गए ठाकुर जी ने देखा है तो बेपरिवार चिंता नहीं कर रहा आप सरकार खुद सेन का रूप धारण किए और जाकर के वहां जो करी राजा की और उस मालिश करने का पूरा हिसाब अब इनसे ज्यादा कौन जाले सामने तेल की कटोरी रखी और बढ़िया अच्छे अच्छे ढंग से कर तो कभी कभी राजा की दृष्टि तेल पे पड़ती तो देखते नील नील मणि नील नील दर्द जाम और जब लौट के देखते तो कहते हुजूर आज कुछ दर्द ज्यादा हो रहा है क्या देखते तो नाई स्वरूप दिखाई देता है जब तेल की कटोरी में देखते तो भगवत स्वरूप तो बार बार आंखें मलते किए क्या चक्कर इतना आनंद का अनुभव हुआ जैसा मानो सच्चिदानंद में प्रभु का स्पर्श हो रहा तो सच्चिदानंद में आनंद हो रहा था राजा बड़े सुख का अनुभव करते रहे प्रभु ऐसा सब कर उनको नींद आयी चले गए कैसे जब आई नाय संतों की सेवा से निरुत तो उनको होश आया कि रे महाराज की सेवा में नहीं गए बड़ा उनको अंदर क्लेश हुआ तहलेक उनके सिपाही जन आये और कहा कि आपको सरकार ने याद किया तो सोचा फांसी पे चढ़ा देंगे क्योंकि रजोगुड़ी लोग होते ना सेवा नहीं बनी जरूर वहां गए तो अंदर से भयभीत होते जा रहे थे कि शायद बड़ा द्वारपाल जो वो थे उनके गेट में जो लगे उनको द्वारपाल ही के थे ना उन्होंने देखा तो नंदा नाई की शोक सेन सेनाई की शोक मुद्रा थी उन विचार कर करें कि शोक में कैसे है आज तो महाराज इसके ऊपर बहुत प्रसन्न है उन्होंने कहा कि आप प्रश्न मुद्रा क्योंकि शोक में क्यों बोले मैं कल मतलब सेवा में आया नहीं ना इसलिए बोले आप तो सेवा करके गए थे सेवा मैं सेवा करके गया बोले आप ही सेवा करके गए थे उनका इनके नेत्र खराब हो गए अंदर गए और बड़े भयभीत होते उन्होंने कहा आज जैसे आपने सेवा की ना दात्री में वैसी सेवा कभी नहीं मैं बहुत प्रसन्न हुआ आपसे बोले महाराज विरोध क्यों करते हो मैं तो आया ही नहीं बोले नहीं, नहीं नहीं तुम्हें भ्रम होगा तुम तो आए थे और सेवा की थी बोले वास्तविक महाराज मैं नहीं मैं तो संतों की सेवा तुमको कटोरी वाली बात भाग आई कि कटोरी में जो भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा था बोले वास्तविक तुम नहीं आए बोले उतरा और तत्काल सेनाई के चरणों में लौट गया कि तुम नहीं आए तो प्रभु आए थे मुझे अनुभव हुआ कटोरी देखो जब संत सेवा में मगन है और निश्चिंत है तो सरकार नाई का व्यस रख के जाके बाद इनको चिंता है ना वो कर तुम चिंतित रहोगे तो परेशान हो जाओगे आप निश्चिंत रहो शोक मत करो वो चिंता करेंगे आपकी खुद अपने आप समाज कितने चरित्र भड़े बड़े हैं भक्तमान में इतने चरित्र बढ़े है इसीलिए भक्तों के चरित्र सुनने से भक्ति पुष्ट होती है शरणागति पुष्ट होती है शरणागत भक्त सदा शोक रहित रहता है शोक उसके पास कभी आ ही नहीं सकता अगर हमारे हृदय में शोक है तो अभी हमें प्रभु की शरणागति पर पूर्ण भरोसा नहीं है निर्भय निश्चिंत और निशोक और निशंक ये चौथा लक्षण है निशंक प्रभु के संबंध में कभी यह संदेह ना करे कि मैं प्रभु का हुआ कि नहीं हुआ प्रभु ने पता नहीं मुझे स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया इस बात को देखे कि मैं तो प्रभु का था प्रभु का हूं और प्रभु का ही रहूंगा हाँ भ्रम से मैं इन संसार वालों को अपना मान रहा था संसार वालों का बना हुआ था मैं अपने को प्रभु से कितना ही अलग मान तो भी उनसे अलग नहीं हो सकता संभव ही नहीं है अगर मैं प्रभु से अलग होना भी चाहूँ तो अलग नहीं हो सकता क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जीव मेरा अंश ममय मैं प्रभु का प्रभु मेरे वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं संदेह सब मिट जाएंगे हमारे हृदय में बिल्कुल ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रभु का हूँ कि नहीं हूँ जैसा भी हूँ बोले कामी हो तो क्या कामी कभी प्रभु के होते हैं हाँ मैं प्रभु का हूँ ये काम उनके समर्पित हृदय में वो जाने उनका काम जाने मैं नहीं मानूंगा कि मेरे में काम है मैं प्रभु का हूँ बस इतना जनता प्रभु मेरे बस शंका मत करो पुजसी स्वामी राम सुखदास जी ने कहा था कि एक बहुत बड़ा जैसे वट वृक्ष है उसको जड़ से उखाड़ करके डाल दिया जाए तो दूर से देखने पर कई दिनों तक लगेगा कि ये अभी जीवित है मतलब इसकी जड़ लगी हुई है पर नहीं नहीं वो तो जड़ से उसी क्षण नष्ट हो चुका है अब वो धीरे धीरे उसका हरापन सूख जाएगा ऐसे शरणागत होते ही संसार रूपी वृक्ष की जड़ उखड़ गई पर देखने में लगता है कि अभी पत्ते हरे इसके काम क्रोध लोग अभी दिखाई दे रहा है लगता है शरणागत नहीं नहीं हो गया शरणागत हो गई आप बस उसी शरण की तरफ देखो इन काम क्रोध लोग की तरफ मत देखो अपने आप सब ठीक हो जाएंगे जिनको करने का बल भैया करके देख ले मेरे में बल नहीं है मेरे बल सी वृंदावन रानी आज पद यही से शुरू मेरे बल सी वृंदावन रानी एक जिसको जो परेशानी हो हमारी श्री जी से शिकायत करो हमसे मत करो हमारे में बल नहीं है जो कुछ हो रहा है सब श्री जी के द्वारा हो रहा है जो कुछ करवाएंगे वो श्री जी के द्वारा करवाएंगे ना सावर्थ में मैं कुछ कर सकूं ना आगे भरोसा देता हूं कि कुछ हो सकेगा वो जिसके लिए जो करवाना चाहेगी यंत्र के द्वारा होता रहेगा जैसा वो करे सुख सुख अनुभव करो या दुख अनुभव करो तुम जानो जो श्री जी कर रहे हमारे लिए परम मंगल विधान कर रही हमें केवल इतना ही मानना है इसलिए शोक नहीं करना अब निशंक शंका नहीं करना की मैं शरण में हूँ कि नहीं पक्का शरण में हूँ चाहे सारे विकार हमारे हृदय में तो भी मैं प्रभु का हूँ क्योंकि मैं हृदय में विकारों का थोड़ी हूं प्रभु का हूं प्रभु देखो विकार या